युवकों के प्रति हिंदू धर्म के सामान्य आधार मेरा विश्वास है कि कुछ ऐसे महान तत्व हैं जिन पर हम सब सहमत हैं जिन्हें हम सभी मानते हैं चाहे हम वैष्णव हो या शैव शक्ति हो या गणपत्य चाहे प्राचीन वेदांती सिद्धांत को मानते हों या अर्वाचीनों के ही अनुयायी हों पुरानी लकीर के फकीर हों अथवा नवीन सुधारवादी हों और जो भी अपने को हिंदू कहता है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 अतः हम सब की प्रथम मिलनभूमि है वेद